आत्मस्वरूप का निरूपण दृष्टांत सहित इस कंडिका में किया जा रहा है एवं निरुपाधिक आत्मस्वरूप का ज्ञान अमृतत्व फलक है इसे बताया जा रहा है निर्विशेष आत्म स्वरूप का ज्ञापन करने के लिए दृष्टांत नदी समुद्र का बताया गया पूर्वाध में इसकी व्याख्या भाष्य में हो चुकी है यहां तक के ग्रंथ से यथा अर्क स्वात्म प्रकाशकस्य कर्ता सर्वत तदवत इसमें पूर्वाध की व्याख्या तो है यहां तक के ग्रंथ से तदवस्तु उदक लक्षण यहाँ तक और फिर एवं एवं अस्य परिदृष्टु यह जो उत्तरार्ध है इसकी व्याख्या प्रारंभ हुई एवं यथा अयम दृष्टांत यहां से और इसमें उत्तरार्ध में जो व्याख्यय अस्य परिद्रष्टु यह पद हैं इसकी व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान ने उक्त लक्षण से लेकर के ले करके सर्वतत्त यहाँ तक की अस्य परिद्रष्टु इसकी व्याख्या इसमें अस्य परिदृष्टु ये दो पद हैं षष्ट्यंत इन दो दोष्टंत पदों में षष्टि व्यधिकरण अर्थक हैं या समानाधिकरण अर्थक हैं तो इस पर टीकाकार तथा टिप्पणीकार का विचार हम लोग देख रहे थे तो टीकाकार का तो कथन है अश्य और परिद्रष्टु यहाधीकरण अर्थ में इन दोनों षष्ट पदों से आया हुआ ष्टी नामक प्रत्यय अलग अलग अर्थ में है अस शब्द में तो कर्म अर्थ में ष्टी है अस शब्द में इदम शब्द से कर्म अर्थ में सृष्टि हो करके जो अश्य शब्द बना वह बताएगा परिदृष्टि में जो परिदर्शन है दर्शन क्रिया है उस दर्शन क्रिया के कर्म को और इदम यह सर्वनाम है वह बताएगा अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृत अर्थ को प्रकृत अर्थ है पुरुष तो इसलिए ये जो प्रकृत पुरुष है वो हो जाएगा कर्म जो अश्य शब्द का अर्थ निकलेगा और किसका कर्म होगा तो परिदृष्टि में जो दर्शन क्रिया बताई जा रही है उसका तो अर्थ निकलेगा प्रकृत पुरुष विषयक दर्शन का कर्ता दृष्टु में भी जो त्रिच प्रत्यय है वो कर्तार्थ में है ना तो त्रिच प्रत्यय बताएगा दर्शन के कर्ता को और अस्य में जो ष्टी है वो बताएगी दर्शन के कर्म को और इदम शब्द बताएगा पुरुष को तो पुरुष विषयक दर्शन का कर्ता जो है परिदृष्टा है ये टीकाकार के अनुसार अर्थ निकलेगा और उसकी उपाधिभूत जो यह कलाए हैं वो संबंध अर्थ में सृष्टि होने से परिदृष्टि में संबंध अर्थ में सृष्टि है वो बताएगी पुरुष के परिदृष्टा का उप इन सोड़स कलाओं के साथ संबंध वो संबंध हो जाएगा तादात्म्य संबंध और इन कलाओं के साथ तादात्म्य संबंध अविद्या अवस्था में था जब पुरुष मात्र का दर्शन करता है अधिष्ठान मात्र का आत्मरूप से दर्शन करता है तो यह पुरुष को आत्मरूप से प्राप्त करना जिनका उद्देश्य है ऐसी कलाओं का फिर नावरूप भिन्न नष्ट होता है यानी बाधित होता है यह पुरुषम संप्राप्ति इत्यादि से बताया जाएगा ये टीकाकार के अनुसार अर्थ निकलेगा और टिप्पणी कार के अनुसार अस्य और परिदृष्टि में समानाधिकरण सष्टि होने से कर्म अर्थ में अस्य में ष्टि नहीं है अपितु तो संबंध अर्थ में ही है जो परिदृष्टि में ष्टी है सम्बन्ध अर्थ में उसी अर्थ में अस्य यहाँ पर भी षष्टि है अस्य वाली षष्टि का अर्थ कर्म मानेंगे परिदृष्ट में सृष्टि का संबंध मानेंगे तो वेधिकरण सृष्टि होगी अलग अलग अर्थ निकलेगा षष्टी प्रत्यय का और जब दोनों ष्टी प्रत्ययों का अर्थ एक मानेंगे संबंध रूप एक ही अर्थ तो समानाधिकरण सृष्ठी मानी जाएगी तो समानाधिकरण सष्टी होने से यह अर्थ निकलेगा अश्य शब्दार्थ स्वयं ही परिदृष्ट है जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है ऐसे स्वयं प्रकाश जो पुरुष उसकी उपाधिभूत जो ये कलाएँ हैं यह जब इनसे उपहित चैतन्य अपने आप को प्रकाशित करता है अपने स्वरूप मात्र को प्रकाशित करता है उस समय इन कलाओं का अस्त गमन हो जाता है और अस्तगमन क्या है तो भिद्यते चासाम नाम रूपे जो विनाशी स्वरूप है नाम आ, ना आ, ये कलाएँ हैं प्राणादि और इन प्राणादि कलाओं का जो अधिष्ठान तथा आरोप्य उभयात्मक स्वरूप है रज्जु सर्प इत्यादि में सर्प केवल सर्पात्मक ही नहीं होता वो अधिष्ठान भी उसका स्वरूप होता है तभी तो है करके प्रतीत होता है ऐसे अधिष्ठान तथा आरोप्य जो नाम रूप प्राणादि कलाओं का ये उभयात्मक है प्राणादि कलाएं या जगत की प्रत्येक वस्तु इसलिए एक कारिका में पूर्वाचार्यों ने कहा न कि अस्थि भाति प्रियम रूपम नामचेति आद्यत्र जगद्रूपम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद्रूपम तत्वद्वयम तो पहला जो सत चित और आनंद अस्ति भाती प्रिय शब्द से लक्षित है ये ब्रह्म का स्वरूप है और नाम रूप ये जगत का अपना स्वरूप है ये पंच रूप है जगत की प्रत्येक वस्तु उसमें से विनाशी रूप है नाम रूप उसका तो विनाश होता है उसे यहां पर कहा इमा सोडश कला पुरुषायना पुरुषम प्राप्य अस्तंग उनका अस्तगमन हो जाता है अस्तगमन का ही अर्थ स्पष्ट करते हुए मूल में कहा गया भिद्य चासामनाम रूपे अस्तगमन होना है नाम रूप का विनाश होना जो विनाशी अंश है उसका विनाश और उसका विनाश होने पर अवशिष्ट क्या रहेगा फिर सचित आनंद ही जो अविनाशी स्वरूप है उपहित अंश है अधिष्ठान अंश है जिसका ज्ञान से भी नाश नहीं होता है वह अबाधित सत्य स्वरूप ही रहेगा उसे कहा जाता है पुरुष इस नाम से ऐसा मूल में कहा गया था पुरुष इतव प्रोचे और वो जो अधिष्ठान अंश है उस अधिष्ठान अंश का जो मैं के रूप में अनुभव कर रहा है उसे सऐश शब्द से ग्रहण करके जिसके दृष्टि में बाध्य जो क्षेत्र मात्र है उसका बाद हो गया है और अधिष्ठान का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है अधिष्ठान ही अधिष्ठान अवशिष्ट है जिसके दृष्टि में वह अब अधिष्ठान के आत्मरूप से ज्ञान से पहले प्राण आदि कलाओं के साथ अज्ञान अज्ञानवशात तादात्म्यभिमान करके सकल था कला से युक्त था जब उसे अधिष्ठान मात्र का ज्ञान हुआ तो प्राण आदियों का आत्मरूप से बाध हो गया तो वो अकल हो जाएगा कलारित हो जाएगा ये पुरुष ज्ञान का फल बताया जा, जा रहा है कि पुरुष जब अपने आप को जानता है तो अकल हो जाता है अकल होना है निष्कल होना कला रहित होना और प्राण आदि कलाए मरणधर्मा थी मरण धर्मा कलाओं के साथ तादात्म्य अभिमान निवृत्त तो हुआ तो पुरुष तो स्वयं अमरण धर्मा है इसलिए उसे कहा गया जैसे ही अकल हुआ तो अमृतो भवती वो स्वतः अमरण धर्म ही है और अपने अमरण वास्तविक स्वरूप में अवस्थित होना ही मोक्ष है मुक्ति है वो मुक्त हो गया ये ज्ञान का फल है तो भाष्य में भाषकर भगवान अस्य परिदृष्टु इसका अर्थ यथारक स्वात्म प्रकाश से कर्ता सर्वतः तद्वत यहाँ तक कह चुके हैं अब भाष्य में इमा सोडस कला पुरुषायना इत्यादि की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं भाष्य को देखिए तदवत के बाद इमा सोडस कला प्राणाद्या पुरुषायना तो इमा कला का अर्थ कर दिया प्राणाद्या उक्ता कला ये ईमा यह सर्वनाम परामर्शक है पूर्व कंडिका में जो प्राणादि सोलह कलाएं बताई हैं उनका इसलिए ईमा सोड़स कला का अर्थ निकला प्राणाद्या उक्ता कला और कलाओं का एक विशेषण है पुरुषायणा जैसा नदियों का विशेषण था समुद्रायणा ऐसे कलाओं का विशेषण है पुरुषायना पुरुषायना पद की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं नदी नाम नदीनाव समुद्र पुरुषोयनम आत्म भावगमन गमनम यासाम कलानाम ता पुरुषायना तो पुरुषायन शब्द में बहुरी समास हैं अयन शब्द का अर्थ है गंतव्य कर्म अर्थ में वो प्रत्यय होने से लूट प्रत्यय कर्म अर्थ में है कृत्य लूटो बहुलम से बहुलता से उतानु कर्म अर्थ में हुआ अयगतो धातु मान लो या इनगतो धातु से लूट प्रत्यय करोगे तो अयन शब्द बनेगा तो पुरुष है अयन ने गव्य जिनका उन्हें कहा गया पुरुषायना और बीच में अयन शब्द का भेदेन गंतव्य अर्थ नहीं समझना अपितु अभेदेन गंतव्य अर्थ समझना है इसलिए अर्थ कर दिया आत्मभाव गमनम अयनम का अर्थ आत्मभाव गमनम का अर्थ है तादात्म रूप से प्राप्ति अभेदेन प्राप्ति पुरुष से अभिन्न होना पुरुष से अलग न रहना तो ताहा पुरुषायना ये बौवरी समास हुआ और दृष्टांत में बताया नदी नाम इव समुद्र जैसे नदियों का आत्मभाव गमन है, समुद्र ऐसे प्राणादि कलाओं का आयन है पुरुष इसे समझाने के लिए नदी नाम युव समुद्र यह दृष्टांत था दृष्टांत के लिए जो युवा शब्द का प्रयोग किया था उसका अर्थ करते हैं टीकाकार नदी नाम इव इति इस प्रतीक के बाद में ईव शब्द तथा शब्दार्थे शब्द का तथा अर्थ समझना यानी यथा सहित यथा शब्दार्थ सहित तथा शब्दार्थ समझना इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि यथा नदी नाम समुद्रो अयनम तथा पुरुषो इति अन्वय तो ऐसा अन्वय करना जैसे नदियों का समुद्र अयन ग है ऐसा कलाओं का अयन पुरुष भाष्य में आ गए हैं पुरुष पुरुषायना इस पद की व्याख्या हो गई तो पुरुष प्राप्य अस्त इस वाक्य की व्याख्या की जा रही है अब पुरुषम प्राप्त यानी पुरुषात्म भावम उपगम्य पुरुषम प्राप्य शब्द का अर्थ कर दिया पुरुषात्म भावम उपगम्य ये कलाए पुरुष से अभिन्न हो जाती हैं कलाओं का मात्र बाधित होने वाला स्वरूप ही नहीं है कलाएं, कलाए पूरा जगत मिथुनी करण रूप है ना। उसमें सत्य जो अबाधित अंश है अधिष्ठान वो भी है अधिष्ठान के बिना अध्यस्त की प्रतिति ही नहीं होती है निराधिष्ठान भ्रम नहीं होता है ना इसलिए प्राण आदि कलाएं यदि प्रतीत हो रही हैं प्राण आदि कलात्मक जगत दिख रहा है तो उनका अधिष्ठान भी उनमें जरूर अनुसूत है बिना अधिष्ठान के अध्यस्त की प्रतीति होगी ही नहीं तो प्राण आदि जगत की प्रतीति हो रही है तो उनमें अनुसूत अधिष्ठान ही है तो इसलिए उभयात्मक स्वरूप माना जाता है जगत का एक अध्यस्त स्वरूप और एक अधिष्ठान स्वरूप उभयात्मक होता है जगत उसमें से पुरुष की प्राप्ति कलाओं को होगी का अर्थ है जो कलाओं का अबाधित अंश है अधिष्ठान अंश वो अधिष्ठान अंश पुरुष से अभिन्नता को प्राप्तक होगा जब अध्यस्त तथा अधिष्ठान का विवेक होगा और विवेक से अधिष्ठान का स्वरूप तथा प्रकृत जो पुरुष हैं पूर्ण वस्तु सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित देशकाल वस्तु से अपरिचिन्न उसके स्वरूप में और इसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहेगा भेद नहीं रहेगा हा उपाधि से विवेक करेंगे तो उपहित अंश का वो उपहित अंश कहो अधिष्ठान अंश कहो तो एक है वह अन्वित होगा पुरुष के साथ वो पुरुष ही है भिन्न सा प्रतीत हो रहा था अध्यस्त के साथ संश्लिष्ट होने से अध्यस्त के साथ संश्लेष होने के कारण प्राणादि कलाओं का अधिष्ठान मूल पुरुष से मूल तत्व से अलग सा प्रतीत हो रहा था वो जो प्राणादि के साथ तादात्म्य संश्लेष के कारण अलग सा प्रतीत होने वाला कलाओं का स्वरूप है अधिष्ठान स्वरूप वह अधिष्ठान स्वरूप पुरुषम प्राप्य में पुरुषम पुरुषात्म भावम उपगम्य शब्द से कहा जा रहा है कि कलाओं के अधिष्ठान अंश ने पुरुष के अभिन्नता को प्राप्त कर लिया मैं पुरुष रूप ही हूं ऐसा जान लिया तो इससे हुआ क्या तो पुरुषम प्राप्त अस्तंग तो जो प्राणादि कलाओं का बाधित स्वरूप है अध्यस्त स्वरूप है उसका बाध रूपनाश ये अस्तगमन है वह पुरुष प्राप्ति का फल है प्राणादि कलाओं ने यानी जगत ने पुरुष को प्राप्त कर लिया तो उनके बाध्य स्वरूप का बाद हुआ उनमें इसलिए मिथुनात्मक बताया जा रहा है ना तो जो मिथुन में आंद्रित अंश है उस आंद्रित अंश को का तो अस्तगमन बताया जा रहा है और जो सत्य स्वरूप है उसे बताया जा रहा है पुरुषम प्राप्य में पुरुषात्म भावम उपगम्य शब्द से वो आंद्रित अंश का तो अस्तगमन हुआ और सत्य स्वरूप का सत्यान्त मिथुनीकरण में सत्य स्वरूप का पुरुष आत्मभाव प्राप्त हुआ उस सत्य स्वरूप को हाँ प्राप्ति है अनुभूति है तो इसलिए यहाँ पर कहा कि पुरुषम प्राप्याने ने पुरुषात्म भावम उपगम्य पुरुषात्म भाव को प्राप्त करके तथय अस्तंगती वो अस्तंगंती जैसे नदियों का नाम रूप समुद्र को प्राप्त नदियाँ होती हैं तो नष्ट होता है ऐसे प्राणादि जगत का भी जो अध्यस्त अंश था उसका नाश हुआ उसी अस्तगमन का स्पष्टीकरण है भिद्यते चासाम नाम रूपे तो आसाम यानी प्राणादी कलानाम तो प्राणादी कलाओं का जो नाम रूपात्मक नामात्मक अंश है वह आंध्रितंश भिद्यते नष्ट होता है विनश्यतः भिद्यते का अर्थ तो आसाम कला नाम नाम रूपे भिद्यते प्राणाद्याख्या और नाम क्या है तो नाम का अर्थ कर दिया प्राणादि आख्या आख्या यानी नाम संज्ञा तो प्राणादियों की जो प्राणादि आख्या है संज्ञा है यह समाप्त तो हो जाती है <coughs> और रूपंच रूप क्या है नाम रूप में नाम तो हुआ प्राण श्रद्धा खम वा, वायु ज्योति इत्यादि से बताए गए नाम और रूप क्या है तो कहते है यथास्वम तो उनका जो अपना अपना प्राणादि का कार्यात्मक स्वरूप है वो है यथास्वम शब्द से ग्राह्य रूप पदार्थ और इन दोनों का भी दोनों भी हैं आंध्रित अंश उसका भेदन विनाश और ये किससे हुआ सत्य अंश के पुरुष रूपता को प्राप्त होने से जो प्राण आदि का अधिष्ठान अंश था उसे पुरुष रूप से जानने से प्राण आदियों के ध नाम रूपात्मक अंश का बाद हुआ थोड़ी टीका है टीका को देखिए। इति इस प्रतीक के बाद में नाम रूप भेद एव इह एवंगमनम तो अस्तगमन क्या है पुरुषम प्राप्य तो प्राणादियों का अस्तगमन है नाम रूप भेद एव। के नाम रूप के भेद का ही नाम है प्राणादि कलाओं का अस्तगमन यथा यथास्व इस पद का अर्थ करते हैं टीकाकार यस्वरूपम प्राणाद्यात्मकम् तदपि भिद्यते अन्वय तो जिस वस्तु का जो नाम है वह भी भिन्न हुआ उसका भी भेदन हुआ और यथास्वय से लेना है कि जिस वस्तु का जो अध्यस्त स्वरूप है वह स्वरूप भी भिद्यते उसके साथ अन्वय है अब भेदे च नाम भाष्यवाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार पुरुष्व प्रोच्यते इति इति अस्य भेदेच मूलकंडिकास्थ पुरुष प्राप्य अस्त गति चासाम नाम रूपे यहाँ तक कि भाष्य में हो गई रूपंच यथास्व यहां तक के ग्रंथ से अब जो वाक्य आ रहा है भेदेच नाम रूपयोर ये व्याख्यान है प्रोच्य इस वाक्य का व्याख्यान करने जा रहे हैं भाष्यकार भगवान इसलिए टीकाकार ने लिखा कि पुरुष इतम प्रोच्यते अस्य क्य ये जो मूलकंडिका में वाक्य हैं प्रोच्यते इसका अर्थ भाष्कर भगवान बताते हैं भेदेच इत्यादि से। तो भाष्य में है भेदे च नामन तत्व पुरुष प्रोच्यते ब्रह्म विद्भि तो नाम भेदेच जो अध्यस्त अंश था प्राणादि कलाओं का अदृत अंश था उसका भेदन होने पर नाश होने पर भेदे सती सतीसप्तमी फिर यदअन तत्व जो सत्याध मिथुनीकरण में अंधित अंश का तो नाश हुआ और बचा सत्यांश वो है अनष्टअित अंश अनष्टअ का अर्थ है अबाधित अंश जो है तो यद अनष्टम तत्व यानी अबाधितम स्वरूपम यत् शब्द के अनुरोध से तत् शब्द का अध्यार करना तो तत्ष इतव प्रोच्यते ब्रह्मविद् भी तो वो जो सत्य स्वरूप है अधिष्ठान स्वरूप है उसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष इस नाम से कहते हैं प्राण इत्यादि नाम से नहीं कहते हैं जैसे नदी के नाम रूप का भेदन होने पर जल तत्व अभी तक जो गंगा यमुना आदि नाम से कहा जा रहा था वह समुद्र इस नाम से ही कहा जाता है नदियों के नाम रूप का भेदन होने पर ऐसे पुरुष की उपाधि भूत कलाओं के नाम रूप का भेदन होने पर पुरुष इस नाम से ही कहा जाता है वो चेतन तत्व अनष्ट तत्व है चेतन तत्व उसे पुरुष इस नाम से ही ब्रह्मज्ञानी कहते हैं अनष्टम इति इस प्रतीक के बाद में थोड़ी टीका है इसे देखिए कलाना ही रूपम अधिष्ठान आरोप्याधि सत्या्रित मिथुन रूप नाम रूपात्मकस्य भेदे पुरुषात्मना अधिष्ठात्मक ये आ, यद अन तत्व पुरुष इतम प्रोच्यते इसका अर्थ बताया टीकाकार ने कि जो कलाएं हैं प्राणादि जगत इन प्राणादि जगत का स्वरूप केवल आध्रित ही नहीं है इसलिए लिखते हैं कि आरोप्य अधिष्ठान उभयात्मकम तो कलाओं का स्वरूप रूप है आरोप्य भी और अधिष्ठान भी उभय स्वरूप हैं कलाएं उभयात्मक हैं, है हाँ। इसलिए उसे आगे लिखा कि अधिष्ठान तथा आरोप्य उभयात्मक है का अर्थ है सत्य आंद्रित मिथुन रूप है सत्य है अधिष्ठान आंद्रित है आरोप्य उभयात्मक है ये कलाएं और तत्र तत्र यानि उभयात्मक स्वरूप में से आरोप्य नाम रूपात्मक से भेदे तो जो सत्य अंधित उभय स्वरूप हैं कलाओं का उसमें से जो अंधत स्वरूप है उसका भेदन हो जाने पर यानी नाश हो जाने पर बाध हो जाने पर जो अधिष्ठानात्मक अबाधित स्वरूप बचा अनष्ट स्वरूप बचा तो अधिष्ठानात्मकम रूपम उसे विद्वान लोग पुरुषात्मना उच्चते पुरुष इस नाम से कहते हैं इसे समझाने के लिए दृष्टांत कह रहे हैं यथा समुद्र स्वरूप भूतम जलम समुद्र का स्वरूप है जल तत्व वह मेघई ही गर्मी के दिनों में बाष्प के रूप में हो जाता है और फिर मेघ उस बाष्पात्मक समुद्र के स्वरूप का आकर्षण करते हैं और फिर मेघों के माध्यम से कहीं हिमालय आदि में आकर के बरस जाता है तो अभिवृष्टम आदि नाम रूप उपाधिना समुद्राद भिन्नमीयमान तो गंगा यमुना आदि नाम तथा उनका जो अपना विशेष आकार है उसे रूप कहा जाता है इस रूप को धारण करता है रूप के साथ संश्लिष्ट होता है वो जल तत्व तो वो समुद्र रूप होता हुआ भी उस समय भी वो जल ही है और जल तत्व वो समुद्र ही है तो भी भिन्नम इव व्यवहारियमान वो समुद्र होता हुआ भी समुद्र से भिन्न सा लोक में कहा जाता है <coughs> और उपाधि विगमे तो जब उस जल तत्व की उपाधिभूत गंगा आदि नाम तथा रूप का विगम होता है यानी भेद हो जाता है बाध हो जाता है निवृत्ति हो जाती है तो समुद्र स्वरूप एवं प्रतिपद्य वह समुद्र स्वरूपता को ही प्राप्त होता है मात्र जल तत्व रूप से अवशिष्ट रहता है उसे समुद्र इस नाम से ही कहा जाता है ऐसे ही प्रकृति में एवं अविद्याकृत नाम रूप उपाधि वशात आत्मनो भिन्नम सर्व जगत विद्यया अविद्याकृत नाम रूप विगमे ब्रह्म मात्रतया अवशिष्य इत तो नदी के तरह ही जैसे नदी का नाम रूपात्मक उपाधि अंश का परित्याग होने पर जल तत्व समुद्रात्मना अवस्थित होता है ऐसे ही ये जो अविद्याकृत नाम रूपात्मक उपाधि है प्राणादि इन उपाधि के साथ आविद्यक तात्म्य करने से वह आत्मन भिन्नम इन निर्विशेष स्वरूप पुरुष पुरुष से भिन्नसा प्रतीत होता है तो भिन्नम इव स्थितम सर्वम जगत पुरुष से भिन्नसा प्रतीत हो रहा है संपूर्ण जगत और जब विद्या को प्राप्त करता है तो विद्या अविद्याकृत नाम रूप विगमे तो विद्या है पुरुष रूप से बोध अधिष्ठान हाँ। और ये जो विद्या है इससे अविद्याकृत नाम रूपात्मक उपाधि का नाश होने पर विगम है नाश ब्रह्म मात्र तया अवशिष्य रो ब्रह्म मात्र रूप से स्थित होता है उसे पुरुष इस नाम से ही कहा जाता है ये कहा गया। तो भेदे नाम अनष्टम तत्व पुरुष प्रोच्य ब्रह्म विद भी अब यह विद्वान गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग इत्यादि जो वाक्य आ रहा है भाष्य में ये है एक प्रकार से स एशो अकलो अमृतो भवती इस वाक्य की व्याख्या अंतिम वाक्य है इस कंडिका का पुरुष इतव प्रोचेते तक की व्याख्या हो गई ब्रह्मविद भी यहाँ तक के ग्रंथ से यह एवं विद्वान इत्यादि भाष्य ग्रंथ हैं स एशो अकलो इत्यादि का व्याख्यान इस व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका को देखिए एवं प्राणादि कलोपाधिकमन व्यवहार इति उक्ते प्रयोजन प्राणादि निवृत सर्व संसार धर्म रहित स इति य ते उत्क्रमणादिसंसारधर्मरहितमस्वरूप दर्शी वाक्य व्याचे यद्वान इदिना प्राणि कलूपाधिकमन उत्क्रमना शमर व्यवहार आत्मात्म शब्द से कहा गया मरणादि व्यवहार यानी संसार नहीं है जन्म मरणादि रूप संसार आत्मा में स्वतः नहीं है आत्मा संसारी नहीं है असंसारी है जन्म मरणादि से रहित है फिर उसमें जन्म मरणादि क्यों प्रतीत हो रहे हैं तो कहा कि प्राणादि उपाधि प्राण आदि कलो उपाधि कह प्राणादि जो कलाएं हैं ये उत्क्रमणादि संसार धर्मवती है प्राणादि कलाए और ये हैं आत्मा की जब तक उपाधि इन मरणादि धर्मवती प्राण आदि कलाओं के साथ आविद्यक आविद्यकतात्म्य जब तक आत्मा का रहता है तब तक पहले धर्मिय अध्यास हुआ फिर धर्माध्यास होता है अन्योनधर्माश्च अध्यक्ष भाष्कर भगवान ने अध्यास अध्यासभाष्य में कहा है ना अन्योन्य अन्युन्य अन्ोनधर्माश्च अध्यस्य अहम इदम इति नैसर्गिक को अयम लोक व्यवहार तो ये जो व्यवहार हैं मरण धर्म प्राणादि कलाओं के साथ अविद्यक तादात में अभिमान करने के कारण आत्मा में हो रहा है जब तक अविद्या है प्राण के साथ संश्लेष है तब तक ये उत्क्रांत आदि संसार आत्मा का बना रहेगा और यह प्राणादि कलाओं के साथ तादात्म्य भ्रांति की निवृत्ति का एक ही उपाय है वो पुरुष का आत्मरूप से अनुभव ज्ञान उसी से प्राणादि कलाओं का विलय होगा नाश होगा और प्राणादि कलाएं मरण धर्मा नहीं रहेगी तो उनके फिर मरणादि धर्मों का आत्मा में आरोप भी नहीं होगा फिर वो अपने स्वरूप से अभि होगा वो स्वरूप है आदि संसार धर्म वर्जित उसके लिए जरूरी है अकल होना निष्कल होना और निष्कल ही अमृत होता है इसे कहा जा रहा है कि एवं प्राणादि कलुपाधिक आत्मन उत्क्रमणादि शब्दित मरणादि व्यवहार इति उक्ते प्रयोजनम तो मरण प्राणादि कला उपाधिक ही आत्मा में उत्क्रमणादि संसार है ये जो अभी तक कहा गया इस कथन का प्रयोजन क्या है तो इस कथन का प्रयोजन है प्राणादि निवृत्तो ये उपाधि के निवृत्त होने पर उत्क्रमणादि संसार धर्म रहित आत्मस्वरूप अवस्थानम तो उत्क्रमणादि संसार धर्म का जहां स्पर्श नहीं है लेश भी नहीं है ऐसा जो आत्म स्वरूप स्व स्वरूप और उस स्वरूप से अवस्थान यही है मोक्ष मुक्ति अमृतत्व इसे दिखाने के लिए स एष इत्यादि वाक्य है और इस वाक्य का व्याख्यान भगवान भाष्यकार इत्यादि वाक्य से करते हैं तो ये एवं विद्वान गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग स एष विद्य प्रलापित स्व प्रविलापित प्रविलापित अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादि अकलो अविद्याकृत कला निमित्ते ही मृत्यु तो अकल या तक लीजिए पहले कि ये एवं विद्वान गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग स एष एजो दो सर्वनाम है व्याख्य वाक्य में व्याख्यवाक्य है स एषो अकलो अमृतोति इस व्याख्यवाक्य के प्रारंभ में यह स एष ये दोनों सर्वनाम हैं। स शब्द है, है शब्द का रूप पुल्लिंग में और तदोर नित्य संबंध शब्द और शब्द का परस्पर नित्य संबंध है और एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम ये नियम होता है तो स शब्द का प्रयोग करोगे तो यत शब्द का प्रयोग न भी हो तब भी वहा वो उपस्थित हो जाता है क्योंकि तो स और यह का नित्य संबंध है इसलिए भाष्कर भगवान ने स इन सर्व नामों के अर्थ को बताने के लिए शब्द के नित्य संबंधी यथ शब्द का अध्यार करके ये कहा कि यह एवं विद्वान तो जो ऐसा जानने वाला है ऐसा जानने वाला है यानी निर्विशेष आत्म स्वरूप को जानने वाला है पुरुष का आत्म रूप से अनुभव करने वाला है ये कैसे हुआ उसे पुरुष का आत्म रूप से अनुभव तो कहते प्रदर्शित गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग मार्ग शब्द का अर्थ उपाय तो गुरु के द्वारा प्रदर्शित यानि उपदिष्ट हुआ है कला प्रलय कलाओं के प्रलय का उपाय जिसे यानी गुरु ने ये कला आ, कला प्रलय मार्ग शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या कला प्रलय का मार्ग है कला प्रलय का उपाय कला है प्राण आदि और प्राण आदि कलाओं के प्रलय का उपाय मात्र ब्रह्म ज्ञान ही है आत्मज्ञान ही है इसलिए प्रदर्शित शब्द का अर्थ है उपदिष्ट और कला प्रलय मार्ग का अर्थ है आत्मज्ञान तो प्रदर्शित कला मार्ग कला प्रलय मार्ग का अर्थ निकलेगा उपदिष्ट उपदेश उपदिष्ट हुआ है ब्रह्म ज्ञान जिसे किसके द्वारा तो गुरुणा का मतलब गुरु से जिसे ब्रह्म बोध का उपदेश हुआ है गुरु गुरुपदेश से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त कर चुका है जो उसे कहा जाएगा गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग गुरु गुरुपदेश से वो विद्वान बना है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त कर चुका है क्योंकि श्रुति ने कहा आचार्यवान पुरुषो वेद जो आचार्य के द्वारा प्राप्त उपदेश है वही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा तत्व बोध प्राप्त कर पाता है तो गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग यह ऐसा लगाना यह एवं विद्वान स एष ये सर्वनाम उसी को बता रहे हैं जिसको गुरु के द्वारा गुरु उपदेश से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो गया है वह स एश शब्द से ग्राह्य है तो वह ब्रह्म विद्या से प्राणादि कलाओं का प्रविलाप करेगा नाश होगा उसके ब्रह्म विद्या से कलाओं के कलाओं का नाश होगा इसलिए क्या होगा तो कहते स एस विद्या प्रविलापितासु अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादि कलासु तो प्राणादि कलासु का विशेषण है प्रविलापितासु तो प्राणादि कलाओं को प्रविलापित किया प्रविला नष्ट किया है किससे नष्ट किया है प्राणादि कलाओं के नाश का उपाय क्या है तो विद्या ये जो विद्या है गुरु गुरुपदेश से प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान से प्राणादि कलाओं के प्रविलापित हो जाने पर विनष्ट हो जाने पर अविद्या और वो कलाएं कैसी थी जो विद्या से नष्ट हुई उनमें विद्या निवर, विद्या विद्यानिवर्तित्व दिखाने के लिए विद्या विनाशत्व दिखाने के लिए एक विशेषण जोड़ रहे हैं प्राणादि कलाओं का भस्कर भगवान अविद्या काम कर्म जनितासु जो अविद्या जनित है उसी का विद्या से नाश होता है रस्सी के अज्ञान से प्रतीयमान सर्प का रस्सी के ज्ञान से नाश होगा ऐसे ये जो प्राणादि कलाए हैं यह पुरुष के अज्ञान रूप अविद्या से जन्य होने से उनमें विद्या विद्यानाश्यव तो है रसी अज्ञान से प्रतीयमत्व रज्जु में सर्प हो, में होने से सर्प में रज्जु ज्ञान निवर्तत्व है ऐसे पुरुष अज्ञान से भाष्मान है प्राणादि कलाएं अतः पुरुष ज्ञान से वे निवर्त्य हैं ये दिखाने के लिए अविद्याम कर्म जनितासु विशेषण है तो अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादि कलासुप्रविलासुद विद्या विद्या से यह प्रविलुप्त हो गया विद्या से अविद्या चली गई विद्या की विद्या का फल बताया जाता है मुंडक में विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया क्षीयते चाश्य कर्मानि तस्म दृष्टे परावरे ये ज्ञान मात्र से निवर्त्य हैं सब अभी हृदय शब्दित कार्य विद्या तथा कारण विद्या और आ, कर्म हां ये सब निवृत्त होते हैं और यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस् हृदय ये श्रुति कामनाओं की भी निवृत्ति बताती हैं ज्ञान से ऐसे ब्रदारण एकुति है किम इच्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत का प्रारंभ क्या है तृप्ति दीप के शुरू तो में यह है ना यदा नहीं नहीं आत्मा को जब जानता आयम अश्मी थी पुरुष ये जब ये वो अपने आप को जानता है तो फिर किमिच्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत आत्मान चेत बीजानियात अयम अस्मृति पुरुष किमिच्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत ये बृहदारण्य मंत्र भी यही बता रहा है कि आत्मज्ञान से कामना की निवृत्ति होती है और यही प्राणादि कलाओं के कारण है निमित्त हैं अविद्या काम कर्म और ये पुरुष ज्ञान से निवृत्त होते हैं और पुरुष का विद्या है पुरुष का ज्ञान तो विद्या यानी पुरुष ज्ञाने न प्रलापितासु प्राणादि कलासु तो पुरुष के बोध से प्राणादि कलाओं का विनाश हो जाने पर ऐसे कैसे हुआ तो इसलिए कि प्राणादि कलाओं के कारण का निवर्तक है पुरुष ज्ञान प्राणादि का कारण है अविद्या काम कर्म और ये पुरुष के ज्ञान से निवृत्त होते हैं इसे क्षीयते चाष्य कर्माणी यह श्रुति आत्मान्चे विज्ञानी अति यह श्रुति बता रही है अविद्या काम कर्म की निवृत्ति तो फिर क्या होता है इन कलाओं के निवृत्त होने पर तो कहा कि अकलो ये पुरुष फिर उपाधि के नष्ट होने से अकल हो जाता है कला हो जाता है निष्कल हो जाता है अकल में बहुरी समास है अविद्यमाना कला यश्म असो अकल जिसमें कोई कला उपाधिभूत नहीं है वो है अकल जैसे अपुत्र ऐसे अकल कला रहित तो, निष्कल और इन कलाओं के कारण ही उत्क्रांत्यादि संसारधर्म थे और कला ही नहीं रही तो उत्क्रांत आदि संसार धर्म से रहित हो जाएगा इसलिए अकलत्व का फल है अमृतोभवती विद्या का फल है अकल होना और अकल का फल है अमृत होना तो अकलो अविद्यात कला निमित्तो ही मृत्यु ये अमृतोभवती में अमृत पद की व्याख्या की जा रही है कि कृत कला रूप उपाधि के धर्म का आत्मा अमरणधर्मा आत्मा में आरोप होने से ही वह मृत्यु से युक्त था अपने आप को मरण धर्मा समझता था तद अपगमे मरण धर्मा कलाओं के निवृत्त हो जाने पर अकलत्वात एव तो निष्कल होने से ही मरण धर्मा कलाओं से रहित होने से ही अमृतो भवती वह मरण धर्मा हो जाता है मरण धर्म से रहित हो जाता है अमरण धर्मा होता वो धर्मा है वो अमरण धर्मा हई है मरण धर्मत्व की भ्रांति निवृत्त हो जाती है तो इस प्रकार ये स एषो अकलो अमृतो भवती इस वाक्य की व्याख्या भाष्य में हुई तद एष श्लोक ये है मंत्र का अवतरण ब्राह्मण वाक्य आरा युव इत्यादि मंत्र हैं और उस मंत्र का अवतरण वाक्य है तदेश श्लोक ये ब्राह्मण वाक्य इसका व्याख्यान कर इस वाक्यस्त तत् शब्द का अर्थ करते हैं ये तस्मिन अर्थे तत्कार अर्थ है तत्र और तत्र का अर्थ है इस ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त अर्थ को बताने वाला तत् सरोनाम है अवतरण वाक्य में इसलिए ए अर्थे, अर्थे, ये तस्विन अर्थ यानी ब्राह्मणोक्त अर्थ है ये स श्लोक यानी वक्षमान मंत्र भी है इस अर्थ का समर्थक मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पसे